والله ورسوله يشدكم امرا वेद या छांव्य परिषद अवतरण भाष्य के ऊपर विचार कर रहा था कुछ एक एकदेशी लोग अपने को वेदांत ही मानते हैं किंतु तो वेदांत का पूरे तात्पर्य समझते रहे ऐसे लोग हैं तो ज्ञान कर्म समुच्चय से मोक्ष मिलता है ऐसा मानते हैं तो भाष्यकार वो अविष्ट रहे क्या कहना है अकर्त्रादि भाव आत्मज्ञान होने पर कर्ादि पूर्वक का ज्ञान होना उसका संभव नहीं है सहभागी नहीं हो सकता है शुद्ध आत्मज्ञान और कर्तत्वादि विशिष्ट आत्मा का करने वाला ज्ञान संभव नहीं है यही चल रहा था अतएव कर्म सहभागी अद्वैत आत्मज्ञान कहा था कर्म के साथ हो, नहीं हो सकता है आत्म अद्वैत आत्मज्ञान कर्म सहभागी नहीं कैसे नहीं तो आगे इसमें पल्लवन करते हैं आगे टीका में कहते किंच अद्वैत आत्मा आत्मज्ञानम स्वसाध्य सिद्धार कर्म अपेक्षते स्वबाधकवाद नाद्य त्य फल्ञ सिद्धांत पूछते हैं जो एकदेशी ने कहा था कर्म की अपेक्षा रखता है आत्मज्ञान अपने फल सिद्धि के लिए सहभावी है दोनों साफ चलते हैं कर्म और ज्ञान दोनों मिलकर के मोक्ष देता है तो सिद्धांत पुष्ट है अद्वैत आत्मज्ञान हम तो कर्तादि कारक भाव को बाग करके होने वाला जो अद्वैत आत्मज्ञान है तो आप <laughs> सिर्थ हम कर्म अपेक्षा कर्म की अपेक्षा क्यों करता है अपना साध्य जो मोक्ष है उसका आत्मज्ञान का फल होगा साध्य होगा कई भाव मोक्ष उसके लिए कर्म की अपेक्षा करता है उसद्धांत अथवा स्व बाधक विधान अथवा उसका बाधक कोई ज्ञान हो अद्वैत तो आत्मज्ञान का कोई बाधक ज्ञान हो उसको नाश करने के लिए कर्म की अपेक्षा करता है किसके लिए तो अगर नाद्य पहला वाला पक्ष नहीं क्यों आत्मज्ञान अद्वैत आत्मज्ञान अपने साधक की सिद्धि के लिए कर्म की अपेक्षा नहीं कर सकता उसके साधक साध्य साध्य क्या मोक्ष है कैवल्य भाव है उसके सिद्धि के लिए अद्वैत आत्मज्ञान कर्म की सहारा नहीं लेगा अपेक्षा नहीं करता क्यों तस्य असाध्य फलत्व उसका फल जो है मोक्ष है असाध्य है साध्य है, नहीं है भाग्य नहीं है भूत वस्तु है सिद्ध वस्तु है मोक्ष तो स्वतः सिद्ध है आरोपित बंधन है इसका वो साध्य नहीं है मोक्ष को कोई उत्पन्न नहीं करना है अगर उत्पन्न करेगा तो हो लोक्षा है, लोक्षा है, नास हो जाएगा वो सिद्ध है आरोपित बंधन है वो आरोपित बंधन के लिए हटाने के लिए साधन मोक्ष को पैदा नहीं करना है तस्व्य उस ज्ञान का अद्वैत आपको ज्ञान जो होगा उसका असाध्य फलत्व आप उसका साध्य फल वाला नहीं असाध्य फल है साध्य फल नहीं है उसका अरे होने वाला नहीं सिद्ध होने वाला नहीं है पहले से भूत है, फल है सिद्ध फल है ऐसा मानते हुए मानते हुए भाष्यकार द्वितीय प्रत्यय द्वितीय क्या है तो कहा स्विदनाथम अपना बाधक के नाश करने के लिए कर्म की अपेक्षा रखता हो आप जा ऐसा शंका उठाकर के कहते हैं तो कहते हैं सिद्धांति कहते हैं द्वितीय पक्ष का कर, खंडन करते हैं अपने बालक के नाश के लिए भी नहीं करता उसका बाधक कोई यही नहीं करना चाहते हैं क्रियाकारक फलभेद उपमर्देना सद एकम एवं अद्वितीय आत्म भेदम सर्वम इत मादिजनित बालक प्रत्यन प्रत्यय कहा बाधक ज्ञान है ही नहीं उस ज्ञान के लिए वैसा आत्मज्ञान जब होगा क्रिया कारक फल का नाश करके जो ज्ञान होगा ना हम करता ना हम भोक्ता इस प्रकार कर्तृत्व तो, भोक्तृत्व शरीर तो आदि विशिष्ट अवस्था में प्राप्त था किन्तु केवल शुद्ध आत्मज्ञान है क्रिया कारक फल कर्ता आदि क्रिया और कारक और फल जितने भी हैं इनके विशेष का नाश करके वेदमान विशेष का नाश करके सद एकम ए व ऐसा ज्ञान होगा है एक है अद्वितीय है वह आत्मा ऐसा आत्म ही व इदम सार्वज सब कुछ आत्मा ही है ऐसा जो ज्ञान होगा इत्यादि वाक्य जन ऐसा जो वाक्य से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान होगा उस ज्ञान का बाद का कोई ज्ञान नहीं हो सकता तो अंत अद्वैत भाव में पहुंचा हुआ जो ज्ञान होगा उस ज्ञान का बाधा ज्ञान कोई नहीं हो सकता पूर्व पक्ष कहेगा नहीं उस ज्ञान का बाधक है कर्म विधि प्रत्यय विचेत स्वर्ग का काम हो यह देता पुत्र काम हो ये देता पशु काम वाक्य है कर्म का विधान करने वाले वाक्य हैं उस वाक्य जनित जो प्रत्यय ज्ञान होगा उस वाक्य सुनने पर जो ज्ञान होगा मैं करता हूं भोगता हूं ज्ञान होगा वो ज्ञान बाधक होगा तो अद्वैत आत्मज्ञान कर्म का विधान करने वाले जो वाक्य आएंगे वेद में ये तो स्वर्ग कामा ये तो पशु काम आदि जितने वाक्य हैं कर्म का विधान करने वाले वाक्य हैं उन वाक्य जनित जो ज्ञान होगा वाक्य सुनने पर जो ज्ञान होगा तो स्वर्ग से वाला याद करे तो स्वर्ग की चाहना है तो मैं करता हूं वो फल मुझे मिलेगा ऐसे जो ज्ञान होगा वो ज्ञान होने पर अद्वैत ज्ञान बाधित हो जाएगा ये पूर्वाधिक क्षमता का, माधित नहीं होता इसमें भी अद्वैत आत्मज्ञान बाधित नहीं होगा उस समय में जो ज्ञान हो रहा है उसको सविशेष ज्ञान हो रहा है मुझे विशेष आत्मज्ञान का बाधित नहीं बनता सिद्धांत कर्तृत्व भोकृत स्वभाव विज्ञानवत कर्म का विधान किसके लिए विधान है कर्म विधाना वहा मैं करता हूँ भोगता हूँ ऐसा स्वाभाविक ज्ञान जिसको है उसी के लिए कर्म का विधान है कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वभाव विज्ञानवत जो व्यक्ति ऐसा है मैं करता हूं भोगता हूँ स्वाभाविक रूप से ऐसा ज्ञान है अशास्त्रीय ज्ञान लेकर बैठा हुआ है और तजन कर्म फलराग देशादि दोषवतश्चर और मिथ्या ज्ञान है कर्तृत्व हो कृत्व विज्ञान मिथ्या ज्ञान है तत्मा मिथ्या ज्ञान जनित जो मिथ्या ज्ञान है उससे उत्पन्न होने वाला क्या है कर्म फल में राग कर्म के फल में आशक्ति है स्वर्ग आदि में आशक्ति है रागद्वेश में द्वेश है रागदेश आदि दोष वाला होगा मिथ्या ज्ञान जनित जो रागवेश उसके लिए कर्म का विमान है एक तो कर्तृत्व हो अभिमान वाला हो दूसरा मिथ्या ज्ञान जनित रागवेशादि दोष वाला उसी के लिए कर्म का विधान है पूर्वाधिक है नए नए ज्ञानी को भी कर्म करने को कहा है कर्म करना पड़ेगा को कैसे तो कहा सकल वेदार्थ से कर्म विधानत अद्वैत ज्ञानवत होगी कर्म कि चेत पूर्व पक्षी शंका करे मानी एग्निशी शंका करे ज्ञान कर्म समुच्चय आदि बोलेगी अधिगत सकल वेदार्थ संपूर्ण वेद का अर्थ अधिगत हो गया जान लिया ऐसे देखते के लिए कर्म का विधान है सारा वेद पढ़ने के बाद कर्म का विधान है और वेद का अर्थ भी जान लिया है अधिगत वेद आर्थ्य जिसने सारा वेद का अर्थ अधिगत हो गया जिस व्यक्ति को जान लिया सारे वेद का अर्थ कर्म विधान उसी के लिए कर्म का विधान है शास्त्र को जो जानता है उसी के लिए कर्म के विधान है होने से अद्वैत ज्ञानवत होगी जब सकल वेद का अर्थ ज्ञान हो गया तो अद्वैत ज्ञान भी उसको हुआ ही है वेद के भीतर ही है होगी अद्वैत ज्ञानों को तो भी कर्म है इसलिए अद्वैत ज्ञान वाले को भी कर्म करना चाहिए यह पूर्वादि की शंका है तो सिद्धांत करना कर्माधिकृत विषय से कर्म के अधिकारी को विषय करने वाला जो ज्ञान है तो कर्म का विधान करने वाला ज्ञान वही होता है कर्म के अधिकारी को विषय करने वाला जो ज्ञान होगा कर्तवराधि ज्ञान से मैं करता हूं मैं भोगता हूं ऐसा जो ज्ञान होगा कर्म के अधिकारी को विषय करता है कर्माधिकृता विषय हो यश्य ज्ञान से जिस ज्ञान का विषय कर्म का अधिकारी है कर्तृत्व तो भोक्त आदि ज्ञान वाले का ही कर्म का अधिकारी वही होता है उसी को विषय करता हो गया स्वाभाविक कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो स्वाभाविक ज्ञान है शास्त्रीय ज्ञान नहीं है अशास्त्रीय है प्राणी भाव में दिखाई पड़ता है स्वाभाविक इस ज्ञान का सब एकम एवं अद्वितीयम आत्म वेदम सर्वम इत अन उपवर्धित ऐसा ज्ञान हुआ नाश हो चुका है सब एकम एव इस ज्ञान के द्वारा सत्य है परमात्मा आत्मा एक है अद्वितीय है दूसरा कोई नहीं आत्मा आत्मा ही आत्मादम सर्व आत्मादम सर्वं सब कुछ आत्मा ही है ऐसी स्थिति में जो ज्ञान हो रहा है यह ज्ञान है इस ज्ञान के द्वारा वो ज्ञान कर्तृत्व भोक्तृत्व विज्ञान जो पूर्व ज्ञान नाश हो चुका है सर्वे तत्वाद ऐसा कहा तस्मात अविद्यादि दो समय ऐसा सिद्ध होता है जो अविद्या राग द्वेष अस्मिता आदि है उसी के लिए कर्म का विधान तस्मात अविद्या दोष वह कर्माणी विधि अंत अविद्या दोष वाला जो व्यक्ति होगा अविद्यादि जो दोष है जिसमें खुशी के लिए कर्म होगा न अद्वैत ज्ञान होता जो अद्वैत ज्ञान में पहुंचा हुआ है उसके लिए कर्म का विधान नहीं हो सकता इसलिए एक देशी मत ठीक है ना ज्ञान कर्म समुच्चय ठीक नहीं अतएव ही बक्षती इसलिए आगे इसी छोगे में द्वितीय अध्याय के तय खंड है बताएंगे सर्वे इति सर्वेट पुण्यलोका ब्रह्मस्थो अमृत तो ऐसा है द्वितीय अध्याय में आएगा क्या त्रयो है।, दर्व दर्व है त्रयो धर्मस्कंधा करके मंत्र आरंभ होता है धर्म दर्व के पालन करने धर्म को धारण करने वाले तीन शाखा है त्रयो धर्मस्कंधा धर्म की रक्षा करने वाले तीन है शाखा वाली शाखा वृक्ष की शाखा क्या है वो यज्ञ दानम प्रथमो अशा पहला धर्म की एक शाखा यह है यज्ञ अध्ययन दान ये आश्रम की चर्चा है वहां यज्ञ होता है अध्ययन होता है दान होता है आश्रम। तो त्रयो धर्मस्कंधा ऐसा बोलकर के कहा क्यों, अध्ययनम, दानम प्रथम ये प्रथम धर्म की एक शाखा है तीन शाखाओं तब एव द्वितीय बोला वहां जो है दूसरी शाखा है धर्म की बाण प्रश्न तब वहां होता है यानी गृहस्थाश्रम है, ऐसा दो भी चर्चा कर तब ये देवतीय ऐसा बोला है उसके बाद ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी गुरुकुल आत्मान अत्यंतम अपसादयम ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी तृतीय आचार्य कुले आत्मान अत्यंतम अपसादय ऐसा कहा गुरुकुले ब्रह्मचारी एक जो क्रह्मचारी है एक तो उप्रवाण कर्मचारी होता है पढ़ने भक्त तक के लिए शिक्षा प्राप्ति तक के लिए गुरुकुल में बैठा हुआ होता है उसके बाद वो गृहस्थाश्रम में चला जाता है उपक्रमाण होता है एक होता है गुरुकुल में गया तो गया हो फिर गृहस्थाश्रम की तरफ नहीं जाएगा पूरे जीवन वहीं गुरुकुल में रहेगा यही होता है नैष्ठिक क्रमचारी बोलते उसके तो तृतीय यह है धर्म का पालन करने वाला क्यों उपक्रमाण तो आगे गृहस्थ बनेगा तो गृहस्थ में चला जाए वो यज्ञ अध्ययन आम वाले में चला जाएगा तो एक वैष्ठिक ब्रह्मचारी होता है उसी को वो यहां पर तृतीय धर्म का कंद माना हुआ है तो आचार्य कुल ब्रह्मचारी आचार्य पुलवासी तृतीया आचार्य कुल में रहना जिसका स्वभाव बन गया ऐसे ब्रह्मचारी तृतीय धर्मस का कंद है ऐसा अत्यंतम तो आत्मापसारण आचार्य कुल ऐसा कहा आचार्य को बहुत कष्ट के साथ करा रहा है गुरु से सुचा गुरु की सेवा करना अध्ययन अध्यापन आदि करना बहुत कार्य है उसके लिए ये तृतीय धर्म असंध है ऐसा दृष्टि गुणाचार्य के लिए कहा उसके बाद सर्वे ये थे पुण्यलोका भवंती कह दिया यह सब के सब पुण्यलोक वाले होंगे ऐसे बोल दिया और संन्यास धर्म आश्रम मात्र में आश्रम धर्म का पालन करके रहने वाले सन्यासी को इसे तृतीय में रखा होगा ये तपय द्वितीय बान प्रति के साथ रहता है ये भी धर्म से इसका कम तो से कम सन्यास आश्रम में प्रवेश तो कर जाए सन्यास का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है आश्रम धर्म का पालन करके बैठे हुए ये तपय तो द्वितियों में चले जाएंगे किंतु तो? ब्रह्म सस्तो अमृतत्व का ये तीनों के तीनों पुण्य का भवन ब्रह्म लोग प्राप्त करेंगे ऐसे सदग्रस्त लोग बानप्रस्थ लोग और ऐसे ब्रह्मचारी लोग और आश्रम धर्म मात्र के पालन करके रहने वाले सन्यासी लोग आत्मज्ञान नहीं है ऐसे संन्यासी भी वो तपैव दिन से मना जाएगा कि पुण्यलोक के अधिकारी होते माने ब्रह्मलोक के अधिकारी किंतु ब्रह्म संस्थों अमृतत्व व्यक्ति तो ऐसा है होगा तो ब्रह्म में सम्यक प्रकाश से थीट हो गया शरीर भाव को बिता करके उस आत्मभाव में जाकर बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो ब्रह्म है ब्रह्मणी सम्यक टिष्टती थी है समृद्ध प्रकार से ब्रह्म भाव में बैठा हुआ है हम ब्रह्माष्ट्रम में बैठा है ऐसे व्यक्ति अमृतत्व में थी तो अमरत्व तो को प्राप्त तो करता है कोई पुण्य प्राप्त तो नहीं करता वो ऐसा कहा ये कहते हैं उस अद्वैत आत्मज्ञानी के लिए अलग किया हुआ है कहते हैं अतए बड़ी बक्षती तीनों आश्रम तो कर्म लगाई है कुछ किन्तु तो इसके लिए कोई कर्म नहीं दिखाया अतए वही बक्षति सर्वे थे पुण्य लोग भवन थी तीन थे गृहस्थ बान प्रस्ताव दृष्टिक ब्रह्मचारी इनके लिए कहा पुण्यलोक वाले होंगे ब्रह्मलोक प्राप्त करेंगे आत्म धर्मों के पालन करने से और ब्रह्मशास्त्रो तो अमृतत्व देती तो ब्रह्म में सम्यक्त प्रकार से फीत है हम ब्रह्माष्टी बुद्धि में बैठा है वो अमृतत्व को प्राप्त करता है माना अमरत्व तो भाव को प्राप्त करता है तो कर्म की वहां सहकारी नहीं देखा कर्म सहयोग नहीं देखा आत्मदीपता में ये बताता है टीका में कहते हैं वाक्य जनित अद्वैत आत्मज्ञान से विशेषा भाष्य में जो दिया था क्रियाकारक फलभेद ऊपर देना क्रियाकारक फल का नाश के द्वारा सद एकम एवं अद्वितीय आत्मवेदम सर्व ऐसा जो ज्ञान होगा सत है एक है अदिति है और सब के सब आत्मा ही है ऐसा ज्ञान होगा इस हमारी वाक्य जनित इसके आगे लगा देना अद्वैत अद्वैत आत्मज्ञान ये भाष्य में जोड़ देना बोलता है ठीक हो तो पंक्ति है बाकी जनता अद्वैत आत्मज्ञान से विशेष अद्वैत आत्मज्ञान से भाषा में अपेक्षित है ज्ञान से बाधक ऐसा आत्मज्ञान को बात करने वाला कोई ज्ञान नहीं है टीका नकार है टीका तस्य बाध का भावे न तत्परिहाराथम सहकारी अपेक्षा रहती है इसलिए आत्मज्ञान का कोई बाधक है कोई बात करने सकता अद्वैत आत्मज्ञान पर कोई बाधक नहीं इसलिए बाधक का अभाव होने से तत्परिवर्तन बाधक के परिहार करने के लिए उसको हटाने के लिए सहकारी अपेक्षा ना कोई सहयोगी कर्म की अपेक्षा नहीं उसको सहयोगी कर्म अपेक्षा नहीं उसको आत्म आत्मज्ञान नहीं कहा बाधक प्रत्यय अभावश्य असिद्धि में आशंक है बोलते हैं आप बाधक जो ज्ञान है प्रत्ययन ज्ञान बाधक प्रत्यय का जो अभाव आपने कहा वो असिध है बाधक प्रत्यय है कर्म का विधान करने वाला जो वाक्य है तद जनित ज्ञान भादक हो जाएगा अद्वैत आत्मज्ञान होने ने देगा। नहीं देगा ब्राह्मण हूं क्षत्रिय हूँ वैश्य हूँ ऐसा ज्ञान होगा मेरे लिए कर्म है कर्म का विधान करने वाले वाक्य ये तो का काम हो ये लिए तो पशु काम आदि वाक्य है वो वाक्य जनित जो ज्ञान होगा अपने को कर्तित्व तो आपसे पाएगा मैं करता हूं उसका मेरा अधिकार है उसमें कर्म करने में ऐसा वो ज्ञान विज्ञान में होगा अद्वैत आत्मज्ञान होने नहीं देगा बाधक होगा यह इस पूर्वाधिक शंका है बाधक प्रत्यय अभाव से असिद्धि में असंगत है बाधक ज्ञान के अभाव का जो असिद्धि दिखाना की शंका करता है गुर्व शंका करता है कर्म कहा कर्म विधि प्रत्येक कर्म को विधान करने वाले जो वाक्य हैं विधि वाक्य है कर्म के विधान करने वाले उन वाक्य जनित जो ज्ञान बाधक होगा अद्वैत आत्मज्ञान होने नहीं देगा ऐसा कहे तो सिद्धांत कहते हैं सिद्धांति टीका में कहते हैं तद विषय हो विधि प्रत्यय हो कर्व जो विषय होगा विधि प्रत्यय विधि विधि जन्य ज्ञान यदेता इत्यादि विधि जनता कर्तव्यता वो भाव यदेता इत्यादि माकिक से जनित जो मेरा एक कर्तव्य ऐसा जो ज्ञान होना है यज्ञ मेरा कर्तव्य है इत्यादि ज्ञान होगा अद्वैत आत्मज्ञान का बाधक बनेगा पूर्वाधिक संख्या सचा आत्मा ने कर्तृत्वादिगम आकांक्षा ये जो विधि जनित ज्ञान होगा विधिवाक्य जनित ज्ञान ये तो स्वरो विधिवाक्य तजनित जो ज्ञान होगा आत्मा में कर्तृत्व आदि क्या आकांक्षा करेगा इसका करने वाला कौन कर्ता कौन इसका फलभूतता कौन एजे तो स्वरो काम बोला तो तुम याद करो ऐसा नहीं बोला ये तो स्वरो कौन है वो करता आकांक्षा कर्तृत्व तो, भोक्तृत्व आदि की आकांक्षा पैदा करता हुआ वो वाक्य एजे तो स्वर्व काम आदि वाक्य ये पूर्वाधिकार है सच्चा माने वो जो एजे तो स्वर्व काम इत्यादि वाक्य है आत्मा ने कर्तृत्वादि कम आकांक्षा आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि की आकांक्षा पैदा करता हुआ वाक्य अकर्ता आत्मज्ञान से भावको भवती ये जो एजे तो स्वर्ग काम इत्यादि वाक्य जनित ज्ञान अकर्ता आत्मा का आत्मज्ञान का बाधक बन जाएगा कुर्वाणी के शंका है सिद्धांत कहते हैं कश्य एयम विधेर अज्ञास्य विधुषोभा जो विधि वाक्य किसके लिए है जो बाधक बनना चाहता है किसके लिए बाधक बनेगा विधि कहिए तो काम का हम आदि विधि वाक्य अज्ञानी के लिए बाधक होगा या अज्ञानी के लिए बाधक होगा अज्ञानी के लिए बाधक होगा नहीं वो तो सहयोगी हो जाएगा ज्ञानी के लिए बाधक हो नहीं सकता नाश हो चुका है वो ये कहना चाहते हैं कश्य अयम विधेर अज्ञास्य विधुषोभा यदि विकल्प अज्ञानी के लिए है ये बाधक बनना ये भी ये तस्वाना इत्यादि बात के जनित ज्ञान बाधक होगा किस अज्ञानी के लिए अज्ञानी को बाधक नहीं होता ये कहेंगे विदुषोब अथवा ज्ञानी के लिए बाधक होगा ज्ञानी के लिए वो ज्ञान रहेगा ही नहीं दोनों बाधक नहीं बनेगा ये कहना चाहता सिद्धांत नौकरी सिद्धांत कहा कर्तृत्व भोक्तृत्व तो तो स्वभाव विज्ञानवत कर्म का विधान उसी के लिए है कर्म विधान कर्म का विधान किस लिए स्वाभाविक हाँ मैं करता हूं भूगता हूं ऐसा भी ज्ञान विज्ञान है जिसको मैं करता हूं भूगता हूं करता हूं आगे फल भोगता बनूंगा इत्यादि विज्ञान वाला स्वाभाविक रूप से बिना शिखाए बिना शास्त्र से और तज जनिता मैंने मिथ्या ज्ञान मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न है ये मिथ्या तो ज्ञान है कर्तृत्व भोगतृत्व मानना आत्मा में उस मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न जो कर्मफल में रागदोषादि दोष होता है कर्म फल में रागदोषादि दोष हो तब कर्म का विधान होगा ठीक ठीक है, टीका सर कर् आकारम प्रमाण निरपेक्ष प्रकृति प्रसूतम विद्या ज्ञानम कर्ता आदि को तो आकार वाला मैं करता हूं भोगता हूँ ऐसा जो विज्ञान होना प्रमाण निरपेक्ष है स्वाभाविक है किसी प्रमाण के द्वारा सापेक्षिक ज्ञान नहीं है प्रमाण की आवश्यकता नहीं इसकी है प्रमाण निरपेक्ष प्रकृति प्रसूतम अविद्या के द्वारा प्रसूत है प्रकृति के द्वारा स्वाभाविक उत्पन्न हुए हैं मैं करता हूं भोगता हूं इत्यादि ज्ञान प्रसूतम विद्या ज्ञान विद्या ज्ञान है तद बता ऐसे मिथ्या ज्ञान वाला जो व्यक्ति होगा मैं करता हूं भूखता हूं ऐसा ज्ञान जिसको होगा तद बताओ तीन मिथ्या ज्ञान है ना उस मिथ्या ज्ञान के द्वारा जनिदा कर्म वाला विषय राग आदि दोष है। एक तो स्वाभाविक कर्तृत्व तो भक्तृत्व आदि ज्ञान हो और दूसरा उस मिथ्या ज्ञान के कारण क्या हो कर्म के फल के विषय में राग आवि दोष राग द्वेष आदि हो दोष वाला कर्म के फल में राग हो आसक्ति हो जाएगी तो कर्म करेगा कर्म विधेय उसी के लिए कर्म का विधान है नहीं करता हम इत्यादि पिथ्याधियो रागादेश अभाव कर्म विधात्म शक्ति देखो मैं करता हूं ऐसा ज्ञान भी नहीं है जिसको और शक्ति भी नहीं है जिसको उसके लिए कर्म का विधान संभव नहीं है एक अर्थ नहीं करता हम इत्यादि इथ्याधि हो रादेश अभाव है दोनों का अभाव होने पर मैं करता हूं इत्यादि बुद्धि भी नहीं है और कर्म के फल में आ सकती भी नहीं है राग अभाव है उन्होंने पर कर्म विधान तुम न सक्यम कर्म का विधान उसके लिए किया भी जा सकता है ज्ञानी के पास में मैं करता हूं ये बुद्धि भी नहीं है और कर्म के फल तो स्वर्ग आदि में सकती भी नहीं है इसलिए उसके लिए कर्म का विधान संभव नहीं चिंता क्यों यद्यपि कुरुते जंतु तत्त काम से चेष्टतम ऐसा आया है अकाम से दृश्यते ही नहीं यद्यपि क्रोते जंतु तब तक, -तक तो ही उद्देश्य जो अकाम व्यक्ति हो रहा जम है कोई कामना नहीं इच्छा नहीं किसी की किसी वस्तु की इच्छा नहीं है उसको अकाश्य क्रिया का दृश्य थे नहीं करते ऐसे के लिए कोई क्रिया नहीं दिखती है कोई कर्म नहीं दिखता कुछ चाहता ही नहीं तो क्या करता है फल की इच्छा से कर्म कर है फल चाहता ही नहीं तो कर्म क्यों अकाश्य क्रिया का दृश्य थे नहीं कृत कर्षित यद्यपि कुरुते जंतु जो भी व्यक्ति कर रहा है या इस याज्ञाधि तो जो भी कर रहा है तत्त काम से चेष्टा के सब इच्छा के बसीभूत होकर ही कर रहा है कोई न कोई इच्छा है उसकी कोई न कोई इच्छा है या लोकेशन आए विदेश सहाय पुत्र जो है इसलिए कर रहा है यद्यपि कुरुते जंतु तब तत्त काम से चेष्ट कोई इच्छा के बसीभूत होकर ही कर रहा हो स्मृति ऐसी स्मृति है कहा इसलिए उसमें इच्छा है नहीं फल की इच्छा है नही तो ज्ञानी जो कर्म करेगा इसी काम का करना है। से कर्म विधि पक्ष न अज्ञानी जो कर्म का विधान के पक्ष में कर्म का विधि जनित बाकी बाधक हो हो, तो नहीं होगा साधक हो जाएगा मैं कहता हूँ आज जो ज्ञान होगा बाधकेंगे साधक बनेगा वो तो किसके लिए बाधक होना है विधि प्रत्यय वेद विहित बाक्य जनित जो ज्ञान आदि बाक्य जनित ज्ञान किसको बाध करेगा अज्ञानी के ज्ञान को करता हूं भोगता हूं बोले उसको तो बात नहीं करेगा अज्ञानी के लिए बात नहीं करेगा इसलिए आगे बोलेंगे ठीक अतो अज्ञा कर्म विधि पक्षे अज्ञानी को तो कर्म का विधान मानने पर न तत्प्रत्य बाधक स्थिति में बाधक नहीं बनेगा प्राप्ति अभावार्थ और बाध्य की प्राप्ति नहीं है आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं उसको शुद्ध आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं है बाध्य अभाव है वाध्य ज्ञान जो है ही नहीं उसके पास वो तो बाधक बने उस अद्वैत आत्मज्ञान है ही नहीं एक टिप्पणी अग्या, में कहा बाध्य से अकर्तरादि आत्मज्ञान से तत्र अभावात तत्र माने उस अज्ञानी में बाध्य ज्ञान है ही नहीं फिर किसका बाधक बनेगा माने तो कर्तरादि बुद्धि के द्वारा बाधित होने वाला अद्वैत आत्मज्ञान है ही नहीं उसके पास क्या बाधित होगा उस पक्ष में बाधित नहीं हो सकता ये बता दें द्वितीय संगत पूर्वाधिका तो है नहीं, नहीं, नहीं। ज्ञानी के लिए बाधक है वो ज्ञान होने नहीं देगा अद्वैत आत्मज्ञान का वादा करे ये दूसरा संकट करता है पूर्वाध्य एका। द्वितीयम संकट द्वितीय पक्ष है ज्ञानी को बाद विदुषोभा था न कश्यम कर्म विधि अज्ञ्य विन्द शोभा प्रश्न था ज्ञानी के लिए कर्म का विधान बात करेगा आत्मज्ञान होने नहीं दे देगा एक प्रश्न कैसा तो भाषण का अधिगत सकल पूर्व भाष्य है अधिगत सकल वेदाथ संपूर्ण वेद का अर्थ जिसने जान लिया है कर्म विधान उसी के लिए कर्म का विधान है तो ज्ञानी भी तो सारे वेद पढ़ा हुआ है ना अर्थवेद का सारा वेद पढ़ा है तो वेदार्थ ज्ञान है उसके संपूर्ण वेदार्थ ज्ञान है उसी के लिए कर्म कहा है अधिगत सकल वेदार्थ से कर्म विधान कर्म का विधान उसी के लिए है सारे वेदार्थ जिसको अधिगत है ज्ञात है उसी के लिए कर्म का विधान है इसलिए अद्वैत ज्ञानव कर्म अद्वैत ज्ञान वाले को कर्म है सिद्धांत कहते न ऐसा बोलेंगे टीका थी, बद अध स्वाध्याय ही वैदिक कर्म अधिकृत है जिसने स्वाध्याय कर लिया माना एक पविता आदि संस्कार हो गया ऐसा गुरुकुल भय है तो उसी के लिए वेद अध्ययन शुरू हो जाता है अधीत स्वाध्याय जिसका स्वाध्याय अधीत हो चुका है उसी के लिए वैदिक कर्म अधिकार है शास्त्र पढ़े बिना वैदिक कर्म नहीं सकता अधिकार है अध्ययनम सर अध्ययन किसके लिए हो रहा कहते hmm. हैं अर्थ अवबोध फल अर्थ जानना उसका फल होता है अध्ययन का फल होता है उसका अर्थ ज्ञान प्राप्त होता, करना अर्थअपोध फल होता है अध्ययन का पढ़ना माने अर्थ ज्ञान प्राप्त होता, करना तो यही होता है इसे मीमांसक भरिया मीमांसों की पूर्व मीमांसक ऐसा करते हैं अध्ययन किसके लिए होता है अर्थ ज्ञान के लिए तथा च अध्ययन व तो ज्ञात सर्ववेदेद इत्यादि तो अध्ययन वाला व्यक्ति है ज्ञात हो गया सारे वेद का अर्थ ज्ञात हो गया जिसको ये तो इतिहास ना करना विधान तो तो है उसके लिए ये तो वाक्य के द्वारा कर्म का विधान है तो ज्ञानी कर्म करेगा ये पूर्वी बोलेगा विधान्थ आत्मज्ञान से आप आत्म कर्मांग आत्मज्ञान में कर्म का अंग है जैसे कर्तृत्व भूमतृत्व आदि ज्ञान कर्म का अंग है उसी प्रकार आत्मज्ञान में कर्म का है ये पूर्वाजी करना है कर्मांगत्म ऐसे जाना जाता है तब सिद्धांत वाले न तो आत्मज्ञान हम अपो आत्मज्ञान दो प्रकार के एक तो कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो विशिष्ट आत्मज्ञान है वो तो कर्म कांग जाना जाता है किंतु तो आत्मज्ञान का बाद नहीं होता ये स्व काम आज बात होता कौन सा आत्मज्ञान अद्वैत आत्मज्ञान में बातें नहीं होता सिद्धांति आत्मज्ञान का दो पीएम कर देते हैं मान कर्तृत्व भुक्तृत्व विशिष्ट आत्मज्ञान होगा वो तो ये तो वाद्य का साधक है वो बाधक नहीं वो बाद नहीं और अद्वैत आत्मज्ञान जो है उसका बाध हो नहीं सकता यही कहना चाहते हैं कैसे वो ने उसका ही बोलते हैं न तो आत्मज्ञान अभवाधित है कहा आत्मज्ञान का बाद नहीं होता यही जाना जाता है कि कर्म का अंग है आत्मज्ञान ऐसा इतना जाना जाता है कौन सा कर्तृत्व भोक्तृत्व विशिष्ट आत्मज्ञान कर्म का अंग है इतना जाना जाता है किंतु आत्मज्ञान बाद होता है ऐसा नहीं जाना जाता सिद्धांत बोल रहे हैं अविरोधात् विरोध में तीन नंबर की टिप्पणी में तथा चर्म कर्म प्रत्यय से पूर्व बाधकत्व होती कर्म विज्ञान तो जो बाधक कहा सिद्धांति अभिप्राय अनुसार सिद्धांति का यहां पर आत्मज्ञान दो प्रकार का है एक तो कर्म के सहयोगी आत्मज्ञान है अंगरूप है माने तो माना तो विज्ञान वाला कर्म करेगा वो आत्मज्ञान वो बाधक बनेगा नहीं उसके लिए कर्म प्रत्यय कर्म विधान ये तो काम है बाकी जैन विज्ञान बाधक नहीं बनेगा और अद्वित आत्मज्ञान के प्राप्त ही नहीं वहां बाधक नहीं बन सकता ये कहना चाहते इसलिए कर्म ही कर्म प्रत्यय से पूर्व बाधकत्व भादग, कर्म प्रत्यय को बाधक जो, जो बोला था ने जो बोला था सिद्धांति अभिप्राय अनुसार है सिद्धांत का अभिप्राय से ही बाधक नहीं हो सकता है साचारी हो रहा है एक आत्मज्ञान कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो वाला सा, साचारी कम्य उपमान हो रहा है बाधक नहीं होता न वस्तुता न तो वस्तुता वास्तव में बाधक नहीं ज्ञान कर्मो अंगाअ सप्तम अंत नहीं है एक तृतीयांता है ज्ञान और कर्म के अंगांगी भाव होने से सहभाग मातरम क्योंकि कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो विशिष्ट जो ज्ञान है वह कर्म का अंग बना हुआ है वो तो सहभागी कर्म के साथ उसको सहभागी मात्र बताता है बाधक नहीं मानता एक कहा ज्ञान कर्म तो अंगांगित्वेदन ज्ञान और कर्म दोनों में अंग और अंगी भाव होने से सहभाग मातरम सहभागी हो गया दोनों आत्मज्ञान कर्तृत्व भोक्तृत्व आत्मज्ञान और कर्म सहभागी स्वाभावी मात्रम तू अभिप्रेत है स्वाभाविक मात्र स्वीकार किया जाता है पूर्वपक्ष पूर्व पक्ष ने इतना ही बोला है ज्ञान कर्म का सहभाव सा... है सहभाव हो रहा कहां अज्ञानी कर्तृत्व तो भक्तृत्व तो विशिष्ट ज्ञान और कर्म में सहभागी है इतना आता है कि तो नहीं बाबक तो अर्थ नहीं आया ये सिद्धांत कह रहे अच्छा सिद्धांत कहते हैं इसका न अर्थ अवबोध फलम अध्ययन मीमांसकों ने जो कहा पूर्व में कहा था अध्ययन अर्थवूर्वत हुई थी मीमांसक मीमांसक मर्यादा कहा था अध्ययन किसके लिए अर्थज्ञान के लिए ये मीमांसक की मर्यादा है मीमांसा लो के लोग ऐसा कहते हैं कहा सिद्धांत करते हुआ हमें ईश्वर नहीं हो नहावत अर्थापोध फलम अध्ययन अर्थ ज्ञान प्राप्त करना अध्ययन ये किया अर्थ नहीं होता उसका अध्ययन का फल अर्थज्ञान नहीं किन्तु न कहावत फलम अध्ययन अर्थ ज्ञान प्राप्त करना अध्ययन का फल नहीं यदि प्रामाणिकम ये प्रामाणिक नहीं होता अक्षर अभाप्ति फलम ती थी से अध्यत्री प्रसिदम अक्षर की प्राप्ति होती है क ख ये याद हो जाता है पढ़ने से अर्ध ज्ञान फल नहीं होता उसका मान ज्ञान फल है अध्ययन का फल ये ये अध्यत्री लोग ऐसा मानते हैं हम अध्ययन करते हैं बोलते हैं मंत्र पढ़ के अध्ययन हो जाता है उनका मंत्री जानते हैं और क्या जानते हैं वास्तव में यह है साहब ने कहा अध्ययन का, का फल अर्थ ज्ञान क्योंकि तो यह भी नहीं सिद्धांत करना तथा अर्थावबोध फलम अध्ययन प्रामाणिकम अर्थावबोध अध्ययन का फल है ये प्रामाणिक नहीं है क्यों अक्षर अभाव फलम तथा वो जो अध्ययन का फल तो अक्षर की प्राप्ति है वर्ण प्राप्ति है ऐसा तद यदि अध्ययत प्रसिस्थिति जो अध्ययता लोग है इसको मानते अर्थ प्राप्ति के अर्थ नहीं करते वर्ण प्राप्त होता है तब तत्व की प्राप्ति होती है या अध्ययन माने हम अध्ययन करते हैं रढ़ते हैं मंत्र याद करते हैं यह अर्थ होता है न कि अक्षर ज्ञान और अर्थ प्राप्ति नहीं मानते हैं एक अच्छा त्र तो तो अयन विधि वशे नात्मज्ञान ना से कर्म विधि संबंध संभवती इसलिए अध्ययन विधि के बल से आत्मज्ञान से कर्म के संबंध न संभवती आत्मज्ञान में कर्म का विधि का संबंध नहीं हो सकता पर कह न क्यों तो भाष्य कर्माधिकृत विषय कर्तृभक् विज्ञान कर्म के अधिकारी को विषय करने वाला ज्ञान है कर्तृत्वक्तृत्व तो तो विशिष्ट ज्ञान है ऐसा ज्ञान स्वाभाविक स्वाभाविक ज्ञान है उसका बाधक होता है कौन नष्ट हो चुका है ज्ञान सदमे अद्वितम आत्म सर्वे उपपर्ति सतकाला है एक सर एक है और अद्वितीय है आत्मा ही यह सब कुछ इस ज्ञान के द्वारा जो कर्म को अधिकारी को तो विषय करने वाला ज्ञान था कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो विषय ज्ञान वो ना हो चुका है इसलिए वहां कर्म होना संभव नहीं ज्ञानी कर्म नहीं कर सकता इसलिए ज्ञान और कर्म का कर समुचय हो नहीं सकता याद रहने ठीक है कहते हैं और भी बात है किंचा करके बोलते हैं केंचा ममेद बाक्योत, कर्म की कर्मणशं प्रतिपत्ति व्यवस्थित विषयकृत कर्त्रादि आकार विज्ञान प्रमाण अपेक्षा स्वभाव वाक्यम्यपत कर्मफलरागा अयोगा निबंधन से कर्मोपूर अष्ठान न आत्मज्ञान से कर्म होती ज्ञानकर्म समुचय इसल सकता है कि बोध्यार्मेत देखो कर्म कौन करेगा मम इधम कर्म जिसको ऐसा ज्ञान होगा मेरा एक कर्म है मम इधम कर्म इति कर्मणी व्यवस्थितम ऐश्वर्यम प्रतिपत्ति कर्म में ऐश्वर्य देता है जो इसके द्वारा एक फल मिलेगा मुझे मेरा एक कर्म है कर्तव्य ऐसा ऐसे जो समझता है मम इदम कर्म यदि कर्मणी व्यवस्थितम ऐश्वर्य प्रतिपत्ति है जो व्यवस्थित ऐश्वर्य है तत्त कर्म का एक एक विशेष फल है उस उस ऐश्वर्य को देख करके क्या चाहना है हमारी चाहना क्या है वो किस कर्म से मिलना है विशेष ऐश्वर्य उसका व्यवस्थित है प्रत्येक कर्म का एक एक विशेष फल है व्यवस्थित फल है या व्यवस्थितम ऐश्वर्यम वहां हम नहीं करना ममाईदम कर्तव्य में ऐसा ज्ञान है ऐसा कर्म है जो व्यवस्थित ऐश्वर्य को प्राप्त करके इस कर्म के द्वारा ये फल जो मिलेगा फल प्राप्त कर ऐसा ज्ञान होगा विषय ऐसे कर्म को विषय करके प्रवृत्त फल को विषय करके प्रवृत्त हुआ जो व्यक्ति कर्मता है जो व्यक्ति उसका कर्तरादार विज्ञान मर्तव्य मैं करता हूँ इत्यादि करता हूँ भोगता हूँ यही विज्ञान ऐसा आकार वाला विज्ञान वाला विज्ञान प्रमाण अपेक्षा अंतरवे कर्तव्य तो भोग विज्ञान तो तो किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं रहता स्वाभाविक ज्ञान है स्वाभाविक होता है अज्ञानी जानता है मैं करता हूँ प्रमाण अपेक्षा के बिना ही स्वभाव प्राप्त से स्वभाव प्राप्त ज्ञान तो एक अतृत्व मन इदम कर्तव्य अहम अश्य कर्ता इत्यादि विज्ञान स्वाभाविक प्राप्त है उस ज्ञान का बाधक होता है कौन वाक्योत्थेर तत्वशी आदि महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मी तत्वशी आदि महावाक्य है इसमें तत्वशी आएगा इसमें यह महावाक्य जनित वाक्य उत्पन्न महावाक्य से उत्पन्न सम्यक ज्ञान है सम्यक ज्ञान होगा अहम ब्रह्मास्मी ज्ञान इस ज्ञान सम्यक ज्ञान है न अपहृ तत्व पूर्व ज्ञान जो हुआ भ्रांति ज्ञान था वो समय ज्ञान के ऊपर नाश होता देख रहा है रज्जु में सर्प बुद्धि हो गई थी सर्प ज्ञान था वो सर्प ज्ञान बाद नाश हो जाता है किसके रज्जु ज्ञान के है ऐसे यहाँ भी अज्ञान अवस्था में जो कर्तृत्व तो, विज्ञान तो आया हुआ था और मैं कर्तव्य समझता था चंद्र सदम एवं आत्मा भी सर्विज्ञान आत्मा समझा तब तुम्हें आदिवासी के द्वारा आत्मा ही है ऐसा समझा तो ज्ञान नष्ट हो गया पहले वाला तुरात नाश हो गया है एक कहा वाक्योत् सम्यक ज्ञान अभिताद महावाग के जनित जो समय ज्ञान है उसके द्वारा वो नाश हो चुका है कौन अब कर्तव्यवादी जो ज्ञान का नाश हो गया नाश होने हो से कर्म फल विषय रागादि आदि अयोगा उस काल में कर्म फल के विषय में आसक्ति भी नहीं रहेगी वस्तु ही नहीं सिद्ध हुआ तो कहां से कर्म के फल में आसक्ति होती राग आदि तन निबंध फल की इच्छा से कर्म होता है कोई भी व्यक्ति कुछ करता है फल की इच्छा से फल इच्छा साधन इच्छा की जननी है फल की इच्छा होती है तो साधन करता है तृप्ति की इच्छा है भोजन बनाने लग जाता है फल इच्छा जो होती है साधन इच्छा की जननी होती है साधन इच्छा पैदा कर देती है फल इच्छा स्वर्ग की इच्छा है तो कर्म करेगा कोई साधन है वो नहीं तो कर्म क्यों करता कर्म की इच्छा फल इच्छा से पैदा किया है तो कहते हैं फल में जो फल विषय ग्राह आदि न होने से तन निबंधन से कर्म रोती तनमूलको मूलक जो कर्म होना था फल की इच्छा से होने वाला जो कर्म था वो कर्म भी दूर दूरअष्ठान होता था जब फल की इच्छा ही नहीं रही फल में अनित्यता देखा फल की इच्छा नहीं रही तो उस फल के लिए होने वाला कर्म हो ही नहीं सकता क्योंकि फल के कारण से कर्म होना था कर्म दूर अनुष्ठान हो गया कर्म कह कर न सकता होगा इसलिए आत्मजैस्य न कर्म उपत्ति जो आत्मज्ञ व्यक्ति होगा उसके लिए कर्म की सिद्धि नहीं होती है इसलिए ज्ञान कर्म समुच्चय पक्ष ठीक नहीं ये थी थी। ये थी था था। थी है यह कहा कर्माध्य इत्यादि कहा था ठीक है कहते हैं अद्वैत आत्मज्ञान से कर्म प्रवृत्ति विरोधी फलित कम उपार अद्वैत जो आत्मज्ञान होगा कर्म की प्रवृत्ति के विरोधी अद्वैत आत्मज्ञान होने पर कर्म में प्रवृत्ति नहीं हो सकती जो कर्ाधि ज्ञान पूर्वक होना है वो कर्ाधि ज्ञान है ही नहीं अद्वैत आत्मज्ञान में कर्म में प्रवृत्ति नहीं हो सकती है यही निष्पन्न क्या हुआ ये अर्थ निकालते हैं अद्वैत आत्मज्ञान है। कर्म प्रवृत्ति विरोधी फलितमशन अद्वैत आत्मज्ञान में कर्म के प्रवृति के विरोधी है अद्वैत आत्मज्ञान इसमें जो निष्पन्न हुआ है वो शुक्र सं करते हैं तस्मात इत्यादि कहा इसलिए तस्मात अद्यादि जो समय तो कर्म विधि ज्ञान है अद्वैत ज्ञान बनाता है अविद्या अविद्याष्मिदारी दोष में होगा राग द्वेष आदि होगा उसी में कर्म का उसी के लिए कर्म का विधान है ना अद्वैत ज्ञान वाले के लिए कर्म का विधान नहीं हो सकता ठीक है अज्ञ कर्म विधेयक अज्ञानी के लिए कर्म का विधान है मैं करता हूं फलभोगता हूं या जानता है उसी के लिए कर्म का विधान है अज्ञस्य कर्म विधेयक न तो आत्मज्ञ आत्मज्ञ के लिए कर्म का विधान नहीं इत स्तिम संभावती इस बात में श्रुति का भी संवाद दिखाते हैं इसी में आगे द्वितीय अध्याय आने वाला है अतएव इत्या अतएव बक्षति कहेंगी श्रुति कहेगी सर्वे एते पुण्यलोका ब्रह्म संस्थित एक मैं त्रयोगी ये तीनों आश्रमें गृहस्थाश्रमे बाण प्रस्थी स्टिक ब्रम जारी किया वो बानप्रस्थ में आश्रम धर्म मात्र का पालन करने वाले सन्यासी को भी भाषाकार आदि में वहां केवल बानप्रस्थी कुटी में रहता है मैंने उनको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी त्रय आश्रम ये तीनों आश्रम चाहे वो गृहस्थाश्रमी हो प्रथम आश्रम के लिए एक यो अध्ययन कहा हुआ गृहस्थाश्रम में पाया जाता है एक ही अध्ययनतांग तप एक द्वितीय का दान प्रथा आश्रम है वो तृतीय कहा हुआ है ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी तृतीय ब्रह्मचारी जो आचार्य उल्वास करने वाला ब्रह्मचारी कुछ दिन रह करके वापस होने वाला नहीं ब्रह्मचारी दो प्रकार के होते हैं पढ़ने के लिए गुरुकुल में दोनों गए किंतु एक समावर्तन संस्कार करके वापस हो जाता है एक समावर्तन संस्कार कराता ही नहीं पढ़ाई दोनों की होती है वो उपकुर्वाण ब्रह्मचारी कहलाता है बाद में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा वो किंतु दूसरा गुरुकुल से वापस होता नहीं है उसको नैष्टिक ब्रह्मचारी कहा गया कोई नैष्टिक ब्रह्मचारी को यहां पर लिया गया है ये कहा सर्वे एत पुण्य लोग नैष्टिक ब्रह्मचारी है यहाँ एते त्रयोगी आश्रम गृहस्थाश्रमप्रष्टि और ये नैष्टिक ब्रह्मचारी आश्रम है ये तीनों कर्माधिकृता है सबका कर्म लगा हुआ अपना अपना कर्म है गृहस्थम काम है ये कर्म है उनका और मानवता रूपी कर्म है और ब्रह्मचारी के लिए ध्यान करना रूपी कर्म है उनका मुख्य काम पढ़ना काम है उनका ध्यान मुख्य काम है उसी अंग रूप से गुरु जी की सेवा बात यह मुख्य काम यह ब्रह्मचारी शब्द का अर्थ ब्रह्म माने वेद ब्रह्म का अर्थ तो तो माया में प्रयोग होता है कभी वेद में प्रयोग होता है कभी ब्रह्मचारी माने व्यक्ति में प्रयोग होगा कभी निर्विशेष ब्रह्म में ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है कभी ब्रह्म शब्द का सविशेष ब्रह्म भी होता है प्रकरण के आधार पर संदर्भ के आधार पर अर्थ करना होगा ब्रह्मचारी शब्द में ब्रह्म माने वेद वेद चरितम शीलं ऐसा स्वभाव जिनका बन गया वेद में ही वेद पढ़ना ही जिनका स्वभाव बन गया निरंतर वे शास्त्र में जीवन कट रहा वो ब्रह्मचारी होते हैं ब्रह्म माने वेद वहां ब्रह्मचारी शब्द ब्रह्म चरितम शीलम ऐसा स्वभाव बन गया सुप्रिया आजाद और विनिष्ठाची सूत्र जैसे उष्ण भोजी है उसी प्रकार ब्रह्मचारी बना है ऐसा बनता है ये त्रयोगी आश्रम हाँ ये तीनों के जो आश्रम जो है गृहस्थ आश्रम और नैष्ठिक ब्रह्मचारी मान्य आश्रम है तीनों कर्माधिकृता ये कर्म तो अधिकारी है सबके लिए कर्म लगा हुआ है गृहस्थ के लिए यज्ञान अध्ययन है बान तप है और ब्रह्मचारी के लिए वेदाध्ययन रूप कर्म है शास्त्र अध्ययन करना है ब्रह्मचारी का कर्तव्य होता है मुख्य कर्तव्य अधिक्रता ये ऐसा कहा इसलिए यह सबके सब इसका फलस्वरूप क्या होगा पुण्यलोक के भागीदारों में ब्रह्मलोक मिलेगा अपना आश्रम धर्म निभाया हो जिसने उसको ब्रह्मलोक मिलेगा ये कहा ब्रह्मचारी गृहस्थो बाण प्रत्येक कर्मिणा तथा ब्रह्मविद्युत कर्मचे न पृथक्रियता यदि गुर्वारी ऐसा बोले कि जैसे ब्रह्मचारी है गृहस्थ है पानप्रस्थ है ये सब के सब कर्मी हैं, उसी प्रकार ये भी तो कर्म करेगा जो आत्मज्ञ है ये कहे ब्रह्मविद भी कर्मी चेत ना वो हो नहीं सकता क्यों नहीं हो सकता है न प्रथक क्रियता यदि कर्मी कोटि में रखना होता तो उसको फिर अलग नहीं करते सर्वे ए थे पुण्य लोगा ने तीनों को एक बार बोल दिया आगे जाकर अलग करके बोल दिया ब्रह्म अमृतत्व दे पृथक नहीं करना चाहिए था उसको उस पंक्ति से अलग करके बोला है वहां पूर्व पंक्ति में सर्वे इतने पुण्य लोगा भवन थी तीनों आश्रमों की चर्चा हो गई उसके बाद कहा ब्रह्मशस्त्र अमृतत्वी अलग करके बोला है ये कहा पृथक किया हुआ है यदि वो भी कर्मी होता जैसे तीनों कर्मी थे इसी प्रकार ब्रह्मशस्त्र अद्वैत अत्ज्ञान वाला भी कर्मी होता तो न पृथक किया था उसके स्तृद्धि के द्वारा अलग नहीं करना चाहिए उसका अलग प्रकार स्कूल देता ब्रह्मशास्त्र अमृतत्व नहीं पुण्य लोक की प्राप्ति बताया और उसके लिए अमृतत्व की प्राप्ति बताया पृथक करणाचार अलग किया है उसको ब्रह्मशास्त्रो अमृतत्व भेजी करके पंक्ति में अलग रखा उसको। होता है उसको इसलिए न तस् कर्म विधि मत्वा उत्तम इसके लिए कर्म का विधान उस ब्रह्मशास्त्र के लिए नहीं हो सकता मानी ब्रह्मणीय सम्य पिष्ठा ब्रह्मशास्त्र जैसे गृहस्थ होता है गृह में रहने वाला गृहस्थ होता है वन में रहने वाले वनस्थ होता है ठीक है इसी प्रकार सुतिष्ठा सूत्र का प्रत्यय लगा के बनाया जाता है सब तो इसी प्रकार में सम्यक प्रकार स्थिति थी मैंने साक्षात ब्रह्माकार वृत्ति में बैठा हुआ है यानी कि ऊपर ऊपर से ऐसा नहीं सम्यक प्रकार से थी तो उसको ब्रह्मशस्त करते हैं वो अमरतव्य प्राप्त हुआ है अपने आप स्वरूप में प्राप्त हो जाता है ऐसा इसलिए उसमें कर्म होना संभव नहीं इसे ज्ञान कर्म का आत्मज्ञान या शुद्ध आत्मज्ञान का और कर्म का समुच्चय होना संभव नई एक जाए थे समुच्चय कर्म प्रपंचा नहीं समच्चय असंभवा केवलमेरा आत्मज्ञान कैवल्य साधनमें तर्थ्य उपस्थित आरभ्यते हम अश् उपनिषद त्रिविधा उपाससना उपन्यते शावती यदि समुच्चय असंभवात् हमारे कर्म का और आत्मज्ञान का समुचय होना संभव नहीं है समुचय असंभव होने से केवल में आत्मज्ञान में कई बस हूं केवल से भावक केवल अकेला होना अभी तो बहुत अहम हम यहां बहुत बैठे हुए हैं पंच पांच तो बड़े बड़े भूत हैं यहाँ पंच महाभूत पांच ज्ञान गया पांच कर्म गया पंच प्राण मन बुद्धि चित्त अहंकार लेंगे तो बहुत सारे हैं यहाँ हम अकेले कभी नहीं जब तक शरीर से अतिरिक्त नहीं होंगे अकेला नहीं हो पाएंगे तीनों शरीरों से अतिरिक्त होने पर हम केवल हो जाते हैं उस स्थिति में कैवल्य धर्म बारे में आएगा केवल स्वभाव कैवल्यम अकेला हो जाना मतलब तुरी अवस्था ही कैवल्य है जाडर स्वप्न सुशुक्ति कैवल्य नहीं सुशुद्धि में अज्ञात और हम दो होते हैं बाकी तो नहीं है फिर भी दो तो है द्वैत है वहां भी कैवल्य नहीं तो शंका आती है कि यदि समुचय असंभव कर्म के साथ में समुचय नहीं।, नहीं हो सकता आत्मज्ञान का असंभव होने से केवलम आत्मज्ञान केवलम आत्मज्ञान कैबल्य के साध में केवल आत्मज्ञान ही यदि कैबल्य भाव की सिद्धि के लिए है आत्माओं में पहुंचाने वाला है आत्मभाव वाला है तो यदि तदर्थ में उपनिष्ठ आर उसी आत्मज्ञान के लिए उपनिषद का आरंभ यदि किया जाता है आत्मज्ञान के लिए उपनिषद आरंभ किया जाता बोला ऐसा है तो स्थिति में किम इतिहास हम उपनिषद एक त्रिविधा उपासना उपासनाषण के फिर आश्चर्य की बात है इस उपनिषद में केवल आत्मज्ञान के लिए उपनिषद आरम्भ करना है क्यों यह तीन प्रकार की उपासना है कि चर्चा करने वाले क्यों किया जाता है केवल आत्मज्ञान ही मोक्ष देता है तो ये तीन प्रकार की उपासना की चर्चा यहाँ क्यों यह तीन प्रकार की उपासना होगी कर्मांध उपासना अभ्युदय साधन उपासना कई बल कृष्ण उपासना तीन प्रकार की उपासना की कविता इस पुस्तक में मिलना है तो क्यों करना इसको केवल आत्मज्ञान ही होता आत्मज्ञान ही बताओ ना मुख्य के साधन वही है तो तीन प्रकार की उपासना क्यों को ताया गया इसके मतलब समुचय है यह पूर्वी करना चाह है तो ये कहा यदि समुचय असंभवात कर्म के साथ आत्मज्ञान का कर्म के साथ समुचय न होता तो केवलम आत्मज्ञान में कई बल भी थी केवल आत्मज्ञान ही केवल आत्म माने मोक्ष प्राप्ति का साधन है तो उपनिषद तदर उषद आरभ्य ऐसा यदि है आत्मज्ञान के लिए उपनिषद के आरंभ में यदि किया जाता है तो हम फिर अशियाम उपनिषद परिषद इसी उपनिषद में तीन प्रकार के तो हाँ। उपासना की चर्चा क्यों कर्मांक और अभ्युदय साधना उपासना कैबल सन्निकृष्ट उपासना तीन प्रकार की उपासना क्यों इस कहा तो तत्र करके भाषण में जाते तत्र स्थिति में जब आत्मज्ञान ही मोक्ष का साधना देने वाला है किंतु तो? भूमि को उर्वरा करना है भूमि उर्वरा हो तो बीज पड़ते ही अंकुर आ जाएगा वृक्ष बन जाएगा भूमि जब तक साफ नहीं है कितने भी बार बीज डालो काम नहीं करने वाला चढ़ जाएगा बीज इसी बार कितने भी बार महाभार सुनो यदि मन में अशुद्धि है नहीं रोकने वाला इसलिए मन की शुद्धि के लिए उपासना जब भूमि तैयार हो जाए तप्तमसी आदि महावाग्य पढ़ जाए पांच अध्याय तक उपासना बताएंगे उसके द्वारा अंतग्रंथ साफ हो जाए उपासना करके तो सठ अध्याय में तप्तमसी वाक्य आ जाएगा ये कहना चाह रहे हैं ते तस्मिन अद्वैत विद्या प्रकरण है अद्वैत ज्ञान के प्रकरण है ये आत्मज्ञान का प्रकरण है ये उपासना के क्या प्रयोजन यहां बहुत सारे लोग ये बोलते हैं संन्यासियों को अग्न होता है अरे बाबा सन्यासी वास्तव में सन्यासी हो या केवल बनावटी सन्यासी हो सीधी बात तो यह है वास्तव में सन्यासी हो चुके हो तो जरूरत पहले शरीर भाव से ऊपर गया है तो जरूर अपने आप आपको यदि शरीर भाव में बैठे हो आश्रम धर्म पालन कर माय करके बैठे हो तो उपासना जरूरी है ओंकारेश्वर तो रामानंद जी कहा करते थे देखो ज्ञान का कोई भरोसा नहीं है होता कि नहीं होता कोई भरोसा नहीं है उपासना करना चाहिए उपासना तो छोड़ेगा तो पति तो जाओगे ऐसा बोला उपासना छोड़ोगे पति तो जाओगे रामायण का शब्द है उनका अनुभव तो अपना है उपासना बहुत तो बड़ी चीज है क्यों हमारे अंतर्गत इतना शुद्ध नहीं है मनो ही दिविधम प्रोत्तम शुद्धम का शुद्ध देव मन एक है प्रकार दो है उसका एक शुद्ध मन एक अशुद्ध मन अपने आप हम पहचान कर सकते हैं हम वास्तव में हमारा मन शुद्ध है कि अशुद्ध है दूसरे को बोलने की जरूरत नहीं मनोही दिव्यधम प्रोक्तम शुद्धम चा शुद्धमेव चा दो प्रकार का मन है एक शुद्ध है एक अशुद्ध है अशुद्धम काम संकल्प शुद्धम काम विवर्जित बात है विषयों की इच्छा यदि आपकी है तो मन अशुद्ध है सीधी बात है और विषयों की इच्छा समाप्त हो तो मन शुद्ध है अगर विषयों की इच्छा समाप्त हो तो उपासना की आवश्यकता आप आपकी नहीं होगी और विषयों की इच्छा है अभी यदि किसी भी विषय की इच्छा है तो उस स्थिति में आपका अंत करना भी साफ नहीं है अशुद्ध है उसकी सफाई वासना भी तो के लिए उपासना की जरूरत है कि ध्यान दिया तो ये कहा तत्र में कहा तत्र ये अद्वैत विद्या पर ये अद्वैत विद्या का प्रसंग है प्रकरण है यह उपनिषद है अभ्युदय साधना उपासनाएं उच्चनते हैं मानी स्वतंत्र साधन स्वतंत्र उपासना यहां कहे जाते हैं और कैवल्य सन्निकृष्ट फलानी चक् और दूसरे उपासना है कैवल्य सन्निकृष्ट फल वाली उपासना माने कैवल्य के समीप पहुंचाने वाले जिसको अहंग्रह उपासना करते हैं ऐसी उपासना की दहर उपासना आदि आएंगे ये भी बताएंगे और कहते कई बेल जैसा निकृत फलि अद्वैत आदि ईसद विकृत ब्रह्म विषय अद्वैत से थोड़ा बिगड़ा हुआ ब्रह्मण ब्रम्ह विषय करने वाला उपासना निर्गुण की तो उपासना होगी नहीं तो अद्वैत से थोड़ा विकृत है ज्यादा विकृत नहीं बहुत ऊंचे स्थान में है वो किंतु अद्वैत में पहुंचा नहीं अद्वैत से थोड़ा विकृत है ऐसा ईसद थोड़ा थोड़ा फर्क है ईसद विकृत ब्रह्म विषय तो कई वेल्य सन्निकृष्ट उपासना उसकी होती है और कैसा आएगा तो उसके लिए स्वरूप यह है मनोमय या प्राण शरीर भाड़ूप इत्यादि आएगा यह कई वेल्य सन्निकृष्ट उपासना में आने वाले हैं इत्यादि है। और कर, कर्म समृद्धि फल आने का और तीसरे उपासना यह है कर्म ही फल देगा किंतु उपासना के साथ होने पर समृद्धि होता विशेष फल हो जाएगा फल में समृद्धि आ जाएगी विशेष वृद्धि जिसे ऐश्वर्य विशिष्ट हो जाएगा ऐसा कर्म है उदगी कर्म ऐसे आएंगे कर्म समृद्ध फलानी चार तीन प्रकार के हो गए एक तो अभ्युदय साधन उपासना, उपासना है अभ्युदय मानी स्वतंत्र उपासना है केवल उपासना से फल मिलेगा कर्म करने की आवश्यकता नहीं है ऐसी उपासना है और दूसरा होगा कई वेले समीकृष्ट फलानी माने अहंकर उपासना आदि जो है तीसरे होंगे कर्म समृद्ध फलानी चार कर्म को समृद्धि कराने वाला फल तो कर्म ही देगा किन्तु तो उपासना के द्वारा विशिष्ट फल हो जाएगा ऐसा उपासना है फलाएंगे कर्मांग कर्मांग संबंध नहीं कर्म के अंग रूप संबंध है कर्म करते समय में ही उपासना होगी स्वतंत्र उपासना नहीं है ऐसा उपासना है कर्मांग अभबद्ध तो उपासना कर्म के अंग रूप से भरी हुई उपासना है ऐसे किन प्रकार के रहस्य सामान्या मनोवृत्ति सामान्य उपनिषद में क्यों कहा रहस्य मैंने उपनिषद होता है सामान्य है चिंतन बराबर है उपासना में भी एक चिंतन धारा है और ज्ञान में भी एक चिंतन धारा है रहस्य सामान्य मनोवृत्ति दोनों मनोवृत्ति है उपासना भी क्या है मनोवृत्ति मात्र है कर्म नहीं होना है और ज्ञान भी मनोवृत्ति है सामान्य यथा अद्वैत ज्ञान मनोवृत्ति मात्रा जैसे अद्वैत ज्ञान अहम ब्रह्मास में धारा चलती है तो मनोवृत्ति मन की वृत्ति जो है वृत्ति मात्र है तथा तथा अन्या उपासना इसी प्रकार अन्य उपासनाएं भी ऐसे मनोवृत्ति मात्र हैं मनोवृत्ति रूपानी इति अस्ति ही सामान्य उस अद्वैत आत्मज्ञान में और उपासना में सादृश्य दिखाई पड़ते क्या सादृश है मनोवृत्ति मात्र सादृश्य है इसलिए इनकी भी हम चर्चा करेंगे बोलते हैं फिर कहते हैं कस अद्वैत ज्ञान से उपासना विषय फिर ये दोनों मनोवृत्ति यदि है अद्वैत ज्ञान भी मनोवृत्ति उपासना भी मनोवृत्ति विशेषता क्या है इसमें ये दोनों में विशेषता फर्क क्या पड़ेगा दोनों मनोवृत्ति है तो क्या है प्रश्न उठा कस्तर ही अद्वैत ज्ञान से उपासना विशेष है दोनों में विशेषता क्या है के? तो उच्चते उत्तर देते हैं स्वाभाविक से आत्मनि अक्रिय अध्यारोपित कर्दिकारक क्रियाफल भेद विज्ञान से अद्वैत विज्ञान ये अद्वैत विज्ञान यह काम करता है तो स्वाभाविक रूप से आत्मा में अक्रिय आत्मा आरोपित था निष्क्रिय तो आत्मा था ऐसे आत्मा में स्वाभाविक रूप से जो आरोपित है कर्ता कर्ताधिकारक मैं करता हूं फल भोगता हूं ऐसे कारक रूपी कारक क्रिया फल वेद कर्ता मेरी एक क्रिया है इसका फल मिलेगा इत्यादि जो विशेष ज्ञान है इसका निवर्तक होता है अद्वैतात्म ज्ञान अक्रिया आत्मा में जो आरोपित था कर्त आदि कारक विज्ञान उसका निवर्तक होता है अद्वितीय आत्मविज्ञान ये होगा आत्मविज्ञान ये काम करेगा जैसे रज्वादौ इव सर्पादि अध्यास आरोप लक्ष्मण ज्ञान से रज्वादी स्वरूप निश्चय प्रकाश से नि जैसे दृष्टांत देते हैं जैसे रज्वादि में पहले सर्पादि का आरोप हो गया था अयम बुद्धि हो गई थी आरोपित ज्ञान था भ्रम ज्ञान है रज्जु को सर्प समझना भ्रम ज्ञान है भ्रम ज्ञान था आरोपित था उस आरोपित ज्ञान का आरोप लक्ष्मण ज्ञान से रज्वादि स्वरूप निश्चय आगे जाकर के नयम सर्प यम रज्जू ऐसा जो ज्ञान होगा बाद काल में ये जो ज्ञान होता है ये, ये ज्ञान प्रकाश बन गया रज्जू को दिखाने वाला हो गया वस्तु को प्रकाशित करने वाला ज्ञान हो गया जैसा यह है उसी प्रकार आत्मज्ञान है के रूप से जो प्राप्त था रज्जू में सत्व रूप जैसा था वैसे कर्ाधिकारक रूप से प्राप्त जो ज्ञान था उस ज्ञान का निवर्तक होता है कौन अहम ब्रह्मास्त्र ज्ञान निवर्तक हो जाता है तो अद्वे ज्ञान कहा और उपासना क्या चीज है ये ज्ञान का स्वरूप बता है दोनों में क्या फर्क पड़ता है कहा था दोनों मनोवृत्ति है तो तो ज्ञान के स्वरूप आरोपित ज्ञान का नाशक होता है क्या उपासना, उपासनाशास्त्र तो समर्पित शास्त्र में जैसा कहा वैसे कहता हूं यथाशास्त्र समर्पित तो हम शास्त्र को अतिक्रमण करते हुए शास्त्र में जैसा बता दिया है उसी प्रकार किंचित आवमन उपाध्याय कोई एक सहारा लेकर के चल उपासना के लिए कोई ना कोई एक इष्ट बना करके चलना आलंबन लेकर के चलना है आलम उपाधा है किसी आलंबन को लेकर सहारा लेकर तस्में उस आलम्बन में जो आलम्बन लिया होगा कोई भी देवी देवता आदि हो जो भी हो एक सहारा लिया हुआ है उसमें समान चित्त वृत्ति संतान का एकाकार वृत्ति को बनाए रखना उसमें जो दृश्य हमारे वृत्ति में बनेगी वही दृश्य बनाए रखना एकाकार धारा चलाए रखना तरविलक्षण प्रत्यय अनंतरिता उससे विलक्षण ज्ञान धारण आ जाए बीच में एकाकार वृत्ति चलती रहे एक विशेष आवंबन में उपासना यही गया अनंतरिता अनंतरित एक विशेष ही है उपासना में ये नहीं कि किसी के ज्ञान का बाधक नहीं होता उपासना आत्मज्ञान जो होता है आरोपित ज्ञान का बाधक हो जाता है मनोवृत्ति होने पर किंतु उपासना किसी का बाधक नहीं है एकाकार वृत्ति बनाया रखना है किसी एक शास्त्रीय के द्वारा शास्त्री समर्पित होना चाहिए नहीं कि हमें भूताकार प्रेदाकार बना दे कि उपासना नहीं मान जाएगा शास्त्र में जैसे विधान होगा कौन कौन आपके इष्ट होंगे उन इष्टाकार कृति में बने रहना बीच में अन्य वृत्ति ना लिया है इसको उपासना कहते हैं वो अन्य ज्ञान का निवर्तक नहीं बताइए आत्मज्ञान और इसमें यह अंतर यह कितना विशेष है, है बताया टीका में कहते हैं उक्त रीत्यांग परिषद आरंभे उपनिषद किसके लिए है आत्मज्ञान के लिए आत्मज्ञान उपनिषद बोला था आत्मज्ञान के लिए उपया उपनिषद आरंभे आत्मज्ञान के ने लिए उपनिषद के आरंभ भाष्य की व्याख्या लिखने लिखने आरंभे सती इतियावत तत्र शब्द का अर्थ तत्र भाष्य में उसका अर्थ है उपनिषद के आरभ होने पर इस तरीके से तो सयोवायु दिशां वत्सम भेद न पुत्रो पुत्ररोधम इति इत्यादि ने अभ्युदय फला उपासना ये भ्रमलो प्राप्ति को उपासना है ये उपासना आ गया है सयो वायु दिशां वत्सम भेदा जो वायु को जानता है दिशा को जानता है वत्स्य को जानता है पुत्ररोधम वो सुनाई जाएगा उसके यहां पुत्र मृत्यु नहीं होगी उसके कारण पुत्र आदि की वृद्धि होगी इत्यादि उपासना जो है फल वाले है मानी पुरुषार्थ के साधन वाले हैं ब्रह्मलोक प्राप्ति के साथ रहेंगे ऐसा कहा है कैबल्य में सन्निकृष्टम सन्निकृष्ट फलत्म नाम कर्ममुक्ति फलत्म कैवल्य ज्ञान क्या है अहंकार उपासना करके क्रममुक्ति होगी यहां से जाएगा ब्रह्मलोक पहुंचेगा तो ब्रह्मलोक में पुष्काल रह करके वहां से फिर आत्मज्ञान प्राप्त करके मुक्त होगा ये कैबल्य सन्निकृष्ट फल वाला बने अहंकार उपासना आगे ऐसे है जो उपासना आए साक्षात्ती तो दे दे सकती क्रममुक्ति हो शावुल प्रम्हा। शावुल प्रम्हा। <स्चिन> या या ये ये अद्वैतापंचाई सगुण ब्रह्म अद्वैता ब्रह्म विषयानि कहा था उसका उद करते हैं अद्वैतापंच अद्वैत का प्रपंच रही है ऐसा अद्वैत से ईषद्विक्रृत सगुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म ये होगा कई सामने उपाससनादी आया कर्म संब्धि फलाने कह कर्म तो कर्मांग अभबद्ध उपासना जो होते हैं फल तो कर्म ही देगा किंतु समृद्ध फल करा देगा उपासना करने से विशेष हो जाएगा ये कहा कैबल्य कर्म समृद्ध फलहानी कर्म फलगता अतिशय फलहानी कर्म फल में ही है अतिशय फल हो जाएगा विशेष फल हो जाएगा है तो कर्म ही फल देगा किंतु उपासना करने से विशेष हो जाएगा कर्म फलगता अतिशय फलहानी उदीगित उपासना उदीगित उपासना शुरू में शुरू हो रहा है कर्मां अभवना है के कर्म तो है। होता है उसको उपासना होती है ऐसा होगा आत्मविद्या प्रकरण त्रिविध उपासना उपन्यास हेतु महा यह आत्मज्ञान का प्रकरण है उपनिषद है इसमें तीन प्रकार की उपासना यहां चर्चा होनी है चांतो इसके लिए कारण बताते हैं राष्ट्र सामान्यात बोला उपनिषद सामान्य है गोपनीयता सामान्य उपासना और जिसमें आपको ज्ञान रहस्य सामान्यात उपनिषद सामान्य है कहा ठीक ने कहा उपनिषद पदवेदने उपनिषद पद के द्वारा जानने योग्य है दोनों ही उपनिषद कहा जाएगा दोनों दोनों ही उपनिषद शब्द से कहा जाता है उपासना को तो भी ज्ञान को भी उपनिषद पदवेदने तम का आत्मविद्या उपासन विशेषात् उपनिषद शब्द का अर्थ होता है उपनिधोपसर्ग पूर्वक सलिधात तीन अर्थ वाला होता है गति दिशा अवसार ये तीनों अर्थ दोनों में करते हैं उपासना में भी और ज्ञान में भी गति बिस्तर अवसाधन प्राप्ति गति का अर्थ प्राप्ति उपासना की प्राप्ति ज्ञान से आत्म प्राप्ति यही होगा ज्ञान गमन प्राप्ति यह होगा तो यहां पर एक ज्ञान है गति का अर्थ ज्ञान और अवसाधन गति विसर्ण भिषर, विसर्ण शिथिलता यानी उपासना में लग जाएगा या आत्मज्ञान में लगा होगा तो उसके विषय भोग इतनी सताएगी नहीं कम हो जाएगा कुछ तो शिथिलता तो आ जाएगी जितने उपासना आदि करने लग जाएगा तो विषय भोग तो कम हो जाएगा शिथिलता पर अवसाधन अविद्या का नाश कुछ न ना कुछ अविद्या हल्की हो जाएगी उपासना करने से आत्मज्ञान से तो नाशी हो जाना है ये समानता है उपनिषद शब्द का तो दोनों में करते हैं ये कह रहे हैं उपनिषद उपनिषद पद के द्वारा उपासना भी आत्मज्ञान भी उपनिषद पदे नत्मविद्याम उपासन दोनों में है ये तीनों अर्थ घटते हैं दोनों में उपासना में भी घटते हैं आत्मज्ञान में घटते हैं इसलिए इनको भी उपनिषद शब्द से कहा जाता है ये कारण तत्व हेत्वअित इसी विषय में अन्य हेतु दे करके विभाजन करते हैं मनोवृत्ति सामान्या कहा दोनों ही मनोवृत्ति विशेष है उपासना भी मन की धारा है ज्ञान भी मन की धारा है दोनों समान है उपासना का हर नहीं होता मन की वृत्ति बनाना है एक चिंतन विशेष में डूबे रहना है एक विशेष शिष्टाकार वृत्ति में डूबे रहना है यही होता है एक कहा मनोवृत्ति सामान्य चो रहा है विभाष में मनोवृत्ति सामान्याच यथा अद्वैत ज्ञान मनोवृत्ति मात्रम तथा अन्या अपनी उपासना मनोवृत्ति इति अस्ति, अस्ति ही सामान्य मैसेभाषण का जैसे अद्वैत ज्ञान मनोवृत्ति मात्र है उसी पर अन्य उपासनाएं भी मनोवृत्ति मात्र ही हैं इसलिए भी इनको उपनिषद शब्द से कहा यहां रखा गया ये कहा ठीक भी कहते हैं अच्छा समझ हो गया यह रखो चक्षुस्तिया ब्रह्मो पैषव सर्वं ब्रह्म महा ब्रह्म